गुलाम से आदमी फ्रेडरिक, फ्रेडरिक फ्रेडरिक डगलस फ्रेडरिक डगल की आत्मकथा पर आधारित फ्रेडरिक का जीवन कई क्लासिक किताब पे लेखकों की कल्पना से उपजती है पर यह पुस्तक एक सच्ची जिंदगी पर आधारित है फ्रेडरिकगलस डगल, गुलामी में बड़े हुए 20 साल तक उन्होंने अन्य लोगों के खेतों में काम किया उन्होंने लोगों के काटी, उन्होंने अन्य लोगों की बच्चों की बच्चों देखभाल पर में वो गुलामी से जन्म हुआ मैं अपनी माँ को बहुत कम ही जान पाया जब मैं एक छोटा बच्चा था तभी माँ के मालिक ने मुझसे उन्हें मुझसे छीन लिया मेरी उम्र क्या है यह भी मुझे नहीं पता गुलाम अपनी उम्र के बारे में घोड़ों जितना ही जानते हैं मेरी माँ का नाम हेरियड बेली था मैंने बचपन में उन्हें केवल चार पांच बार ही देखा वो मुझसे कोई बारह मील दूर रहती थी वो पूरे दिन भर काम करती थी मुझे देखने के लिए वो रात में चलकर आती थी वो मुझे गाना गाकर सुनाती थी जब मैं सुबह उठता तब तक वो चली गई होती थी लेकिन मैं बहुत भूखा रहता था और ठंड भी लगती थी रात में सोने के लिए कोई पलंग नहीं था मैंने एक बड़ा बोरा चुराया मैं बोरे में घुसकर ठंडे गीले फर्श पर सो जाता था डिनर में मुझे उबला हुआ मक्का खाने को मिलता था वो एक बड़ी लकड़ी की ट्रे में जमीन पर रख दिया जाता था फिर बच्चों को खाने के लिए बुलाया जाता था खाना हमेशा बहुत कम होता था तेजी से काम करो आलसी कुत्तों हमारा ओवरशियर प्लमर नाम का एक आदमी था उसका काम गुलामों से काम करवाना था वो एक राक्षस था उसके हाथ में हमेशा एक कोड़ा और एक डंडा होता था एक दिन उसने मेरी मौसी हिस्सर के हाथ पैर बांधे मैं हुक्म न मानने का तुम्हें सबक सिखाऊंगा जब मैं सात या आठ साल का था तो मेरे मालिक ने मुझे कहीं और भेज दिया कुछ दिनों के लिए घर छोड़ना पड़ेगा फ्रेडरिक एक दिन उसने मेरी रोई और प्रार्थना की लेकिन वो राक्षस नहीं रुका वो एक भयानक अपराध था बाद में मैंने कई बार ऐसी पिटाई होती हुई देखी जब मैं सात या आठ साल का था तो मेरे मालिक ने मुझे कहीं और भेज दिया तुम्हें कुछ दिनों मैं यह घर छोड़ना पड़ेगा फ्रेडरिक मैं बाल्टीमोर एक नाव में गया जाते समय मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने बताया कि मैं बाल्टीमोर जाऊंगा वहां मैं उनके एक रिश्तेदार ह्यू होल्ड के साथ रहूंगा मुझे जाने का कोई दुख नहीं हुआ मैं तीन दिनों तक नदी में रगड़ रगड़ कर आया मैं अपनी चमड़ी से खेत की गंदगी साफ करना चाहता था मिस्टर और मिसेज होल्ड ने दरवाजे पर मेरा स्वागत किया उनका छोटा बेटा थॉमस उनके साथ था मेरा काम बच्चे की देखभाल करना था तुम्हारा स्वागत है फ्रेडरिक सोफिया ओल्ड मुझे पढ़ ने मुझे पढ़ाने का फ़ैसला लिया जल्दी तुम मेरे लिए पढ़ रहे होगे उन्होंने पहले कभी गुलाम नहीं रखा था उनकी नेक दिली देख मुझे बड़ा ताजुब हुआ तुम्हें गुलाम को पढ़ना नहीं सिखा सकती हो सिखा सकती हो यह खतरनाक और कानून के खिलाफ है एक दिन मिस्टर ओल्ड को असलियत का पता चला उन्होंने पत्नी से उन्हें मुझे पढ़ाने को मना किया यदि तुम फ्रेडरिक को पढ़ाओगी तो उसे लगेगा कि वो भी हमारे ही बराबर का है फिर वो दुखी होगा और सोचेगा कि उसे गुलाम नहीं होना चाहिए और फिर इन विचारों को वो अन्य दासों तक फैलाएगा मिस्टर रोड के शब्द मेरे दिल की गहराई में बैठ गए अब मुझे स्वतंत्रता का रास्ता दिखा मुझे पढ़ना लिखना सीखना ही पड़ेगा गुलाम रखने के बाद मिसेज रोड बिल्कुल बदल गई उनका दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया अगर वो मुझे अखबार पढ़ते हुए देखती तो उसे मेरे हाथ से छीन लेती मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँगी लेकिन मैंने हार नहीं मानी मैंने सड़क के गोरे लड़कों के साथ दोस्ती बने मैंने मैं उन्हें डबल रोटी देता और वे मुझे पढ़ना सिखाते तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए यह देखो फ्रेडरिक घर इस तरह लिखा जाता है सोमवार वाले दिन मुझे घर में अकेले छोड़ दिया जाता था तब मैं पूरे दिन लिखता था मैं थॉमस की कॉपी के खाली स्थानों में लिखता था मैंने उसकी लिखाई की नक मैं उसकी लिखाई की नकल करता था धीरे धीरे मेरी लिखाई भी थॉमस जैसी ही दिखने लगी मैंने कई साल संघर्ष किया अंत में लिखना पढ़ना सीख गया मिस्टर रोल ने एक बात बिल्कुल सही कही थी क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा था इसलिए मुझे अब गुलाम बने रहना पसंद नहीं था मैं कोई बारह बारह साल का था मैं जितना अधिक पढ़ता मुझे गुलामी से उतनी ही अधिक नफरत होती मैं पूरे जीवन भर गुलाम नहीं बना रहूंगा जब मैं चौदह साल का हुआ तो मुझे प्लांटेशन पर वापस भेज दिया गया मेरा नया मालिक बहुत क्रूर था वो गुलामों को हमेशा भूखा रखता था तुम शहरी जीवन से नरम हो गए हो अब जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ मालिक मुझसे हमेशा नाखुश रहता था मैं उसके घोड़े को बार बार भागने देता था घोड़े को भागने देने का एक कारण था फिर मैं पाँच मील दौड़कर घोड़ा पकड़ने के लिए दूसरे फार्म पर जाता था वहाँ मुझे हमेशा कुछ अच्छा खाने को मिलता था फिक्र मत करो मैं इस लड़के को हुक्म मानना सिखाऊंगा मेरे मालिक को बर्दाश्त नहीं हुआ उसने मुझे एक दूसरे आदमी एडवर्ड कौवे के साथ रहने भेज दिया कौवे गुलामों की हड्डियाँ और उनकी आत्मा तोड़ने के लिए मशहूर था कोवे हर हफ्ते मुझे पीटता था मेरी बात सुनो नहीं तो मैं तुम्हें फिर से कौड़ा मारूँगा कोवे हमसे हर मौसम में काम करवाता था चाहे भीषण गर्मी हो या ठंड हम बारिश और स्नो में भी काम करते थे थोड़ी बारिश से किसी को चोट नहीं पहुंचती लगता है तुम कभी नहीं सीखोगे मिस्टर कोवे ने मेरी जमकर पिटाई की मेरा शरीर और आत्मा दोनों टूट गए लगभग एक दिन मिस्टर कोवे ने मुझे अच्छा सेबक सीखाने का मन बनाया वो अस्तबल में एक लंबी रस्सी लेकर आया उसने मुझे धक्का दिया और मुझे बांधने की कोशिश की उसे लगा कि उसने मुझ पर काबू पा लिया है क्या आप यह क्या कर रहे हैं लेकिन मुझ में अभी भी कुछ दम बाकी बचा था मैंने उसे कस कर पकड़ा पिछले छह महीने तुमने मुझे एक जानवर की तरफ पीटा है मुझे कोई परवाह नहीं है अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा फिर हम दो घंटों तक आपस में लड़ते रहे अंत में मिस्टर कोवे ने मुझे छोड़ दिया उस लड़ाई के बाद मैंने कुछ महसूस किया मेरा शरीर गुलाम का था पर मेरी आत्मा मुक्त थी मिस्टर कोवे के साथ मेरा साल खत्म हुआ फिर मुझे एक नए मालिक के साथ रहना पड़ा वहाँ मैंने गुलामों को पढ़ना सीखा पढ़ना सिखाना शुरू किया हमारी हरेक क्लास गोपनीय होती थी मैंने गुलामों से स्वतंत्रता के बारे में बात की वे उसके लिए कुछ करने को कुछ करने को तैयार थे फिर मैंने एक योजना बनाई हम लोग इंसान हैं और हमें आज़ाद होने का हक़ है उत्तर अमेरिका में गुलामी गैर कानूनी थी हमें वहाँ पहुँचना था मैंने हरे गुलाम के लिए पास लिखे अगर कोई हमें रोकता है तो हम उसे अपना पास दिखाते कोई इस बात का यकीन नहीं करता कि, कि किसी गुलाम ने उन्हें लिखा हमारे भागने का दिन आया जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा ऐसा लगा जैसे कोई गलती हुई हो मैं सही था किसी ने हमारी योजना लीक कर दी थी हम सभी को गिरफ्तार किया गया हम खुश किस्मत थे कि उन्होंने हमें फांसी पर नहीं लटकाया मैं अपने पुराने मालिक को लौटा लौटा दिया गया उसने मुझे सोफिया और यू ओल्ड के पास वापस भेज दिया ओल्ड ने मुझे एक नौकरी दिलाई पर मेरी पूरी कमाई उसने अपने पास रखी यह रहे बारह डॉलर जो मैंने इस हफ्ते कमाए हैं लो यह छः सेंट आपने ले रखो फिर भी मैंने हमेशा मेहनत से काम किया मैं मालिक को यह दिखाना चाहता था कि मैं खुश था मैं नहीं चाहता था कि वो यह महसूस करे कि मैं वहाँ से भागने की योजना बना रहा था फिर एक दिन मैं वहाँ से भाग गया लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बच गया लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया मैंने एक बहुत अच्छी योजना के बारे में सोचा था और अन्य गुलाम इसका इस्तेमाल करना चाहते होंगे मैं उनके मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँगा तीन सितम्बर अठारह को मैं न्यूयॉर्क पहुँचा अब मैं गुलाम नहीं मुक्त आदमी था जल्दी मैंने एना मुरे नाम की महिला से शादी की फिर हम वहाँ से मैसाचूसेट चले गए वहाँ मुझे जो भी काम मिला वो मैंने किया मैंने लकड़ियाँ काटी और ठोई कोयले की वैगने भरी मैंने चिमनियों की सफाई तक की फिर मैं लाइब्रेटर नाम का अखबार फिर मैंने लाइब्रेरेटर नाम का अखबार पढ़ना शुरू किया वो एक गुलाम विरोधी अखबार था उस अखबार को पढ़कर मेरा दिल खुशी से भर गया मेरी कल्पना को पंख मिले जल्दी गुलामी खत्म करने में मैंने अपना योगदान करना शुरू किया शुरू में मैं कुछ घबराया लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी कहानी दूसरों को सुनानी ही थी जल्दी मैंने गुलाम विरोधी बैठकों बैठकों में भाषण देना शुरू किया उत्तरी अमेरिका को गुलामी का विरोध करना ही चाहिए गुलामी भगवान से ने नहीं बनाई है उसे आदमी ने बनाया है हमें गुलामी को नष्ट करना होगा तब से मैंने लगातार अपने लोगों के लिए काम किया मुझे लगता है कि धीरे धीरे गुलामी खत्म होगी मुझे यह नहीं पता कि हम कब अपने मुहिम मुहिम में सफल होंगे मैं बस एक ही बात जानता हूँ मैंने इस दुनिया में एक गुलाम के रूप में आया था पर मैं मैं इस दुनिया में गुलाम के रूप में आया था पर मैं दुनिया को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में छोड़ूंगा उसने सारी जिंदगी गुलाम बनने रहने से इनकार किया यह एक सच्ची कहानी है फ्रेडरिक डगलस का जन्म मैरीलैंड के बाल्टीमोर में एक दास के रूप में हुआ था मालिक ने कहा कि फ्रेडरिक कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा मालिक ने यह भी कहा कि फ्रेडरिक पढ़ना लिखना भी कभी नहीं सीखेगा उस समय गुलामों के पढ़ने लिखने के खिलाफ कानून था लेकिन फ्रेडरिक ने पढ़ना पढ़ना सीखने की ठानी और ऐसा करने के बाद उसने गुलामी से बचने का रास्ता भी खोज निकाला